पत्रावली तीन सौ श्री आला सिंघा पेरूमल को लिखित 14 ग्रेकोट गार्डन्स वेस्ट मिनिस्टर एस डब्ल्यू ग्यारह नवंबर अट्ठारह सौ प्रिय आला सिंघा बहुत संभव है कि मैं 16 दिसंबर या उसके दो एक दिन बाद यहां से प्रस्थान करूं यहां से इटली जाऊंगा और वहां के कुछ स्थानों को देखने के बाद नेपल्स में स्टीमर पर सवार हो जाऊंगा। कुमारी मूलर श्रीमत श्री और श्रीमती सेवियर तथा गुडविन नामक एक युवक मेरे साथ चल रहे हैं सेवियर दंपति अल्मोड़े में बसने जा रहे हैं और कुमारी मूलर भी सेवियर भारतीय सेना में पाँच साल तक अफसर के पद पर थे अतः भारत के बारे में उन्हें काफ़ी जानकारी है कुमारी मूलर थियोसाफिस्ट थी जिन्होंने अक्षय को गोद लिया गुडविन अंग्रेज हैं जिनके द्वारा शीघ्र लिपि में तैयार की गई टिप्पणियों को पुस्तिकाओं का प्रकाशन संभव हुआ मैं कोलंबो से सर्वप्रथम मद्रास पहुंचूंगा अन्य लोग अल्मोड़े जाएंगे वहां से मैं कलकत्ता जाऊंगा जब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा तब ठीक ठीक सूचना देते हुए पत्र लिखूंगा तुम्हारा शुभाकांक्षी विवेकानंद पुनश्च राजयोग पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी प्रतियां बिक गईं और द्वितीय संस्करण छपने के लिए प्रेस में हैं भारत और अमेरिका सबसे बड़े खरीददार हैं विवेकानंद 309 श्रीमती बुल को लिखित ग्रेकोट गार्डन्स वेस्ट मिनिस्टर तेरह नवंबर अठारह प्रिय श्रीमती बुल मैं शीघ्र ही भारत के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ कदाचित 16 दिसंबर को अमेरिका आने से पहले मुझे एक बार भारत जाने की तीव्र अभिलाषा है और मैंने अपने साथ इंग्लैंड से कई मित्रों को भारत ले जाने का प्रबंध किया है इसलिए चाहे मेरी कितनी ही इच्छा हो परंतु अमेरिका होते हुए जाना मेरे लिए असंभव है निश्चय ही डॉक्टर जेम्स अति उत्तम काम कर रहे हैं उन्होंने मेरी और मेरे कार्य की जो सहायता की है उसके लिए और उनके कृपा भाव के लिए कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्था हूँ यहाँ का कार्य अत्यंत सुंदर रूप से आगे बढ़ रहा है तुम्हारा विवेकानंद श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखे। उनतालीस विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन २० नवंबर अठारह प्रिय आला सिंगा मैं इंग्लैंड से इटली के लिए सोलह दिसंबर को रवाना होऊंगा और नेपल से नॉर्थ जर्मन लायड एसएस प्रिंस रिजेंट लियोपोल्ट नामक जहाज से प्रस्थान करूँगा जहाज़ आगामी चौदह जनवरी को कोलंबो पहुंचने वाला है श्रीलंका में कुछ चीज़ें देखने की मेरी इच्छा है वहां से फिर मद्रास पहुंचूंगा। मेरे साथ तीन अंग्रेज दोस्त हैं कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर तथा श्री गुडविन श्री सेवियर और उसकी पत्नी अल्मोड़ा के पास हिमालय में एक मठ बनाने की सोच रहे हैं जिसे मैं अपना हिमालय केंद्र बनाना चाहता हूँ और वही पाश्चात्य शिष्यों को ब्रह्मचारी और सन्यासी के रूप में रखूंगा। गुडविन एक अविवाहित नवयुवक है वह मेरे साथ भ्रमण करेगा और मेरे ही साथ रहेगा वह सन्यासी जैसा ही है मेरी तीव्र अभिलाषा है कि श्री कृष्ण देव के जन्मोत्सव से पहले मैं कलकत्ता पहुंच जाऊँ मेरी वर्तमान कार्य योजना यह है कि युवक प्रचारकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता और मद्रास में दो केंद्र स्थापित करना है कलकत्ते के केंद्र के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है कलकत्ता श्री राम कृष्ण के कर्म जीवन का क्षेत्र रह चुका है इसलिए वह मेरा ध्यान पहले आकर्षित करता है मद्रास के केंद्र के लिए मैं आशा करता हूँ कि भारत से मुझे धन मिल जाएगा इन तीन केंद्रों में से हम काम आरम्भ करेंगे फिर इसके बाद बम्बई में और इलाहाबाद में भी केंद्र बनाएंगे इन तीन स्थानों से यदि भगवान की कृपा हुई तो हम भारत पर भारत भर में ही नहीं परंतु संसार के प्रत्येक देश में प्रचारकों का दल भेजेंगे यह हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए दिल लगाकर काम करते रहो कुछ समय के लिए लंदन का मुख्य कार्यालय उनतालीस विक्टोरिया स्ट्रीट में रहेगा क्योंकि कार्य यहीं से होगा स्टडी के पास संदूक भर ब्रह्मवालीन पत्रिका है जिसका मुझे पहले पता नहीं था वह अब इसके लिए ग्राहक बनाने के लिए प्रचार कार्य कर रहा है क्योंकि अब अंग्रेजी भाषा में भारत से एक पत्रिका आरंभ हो गई है अतः अब भारतीय भाषाओं में भी हम कोई पत्रिका आरंभ कर सकते हैं बिम्बर्डन की कुमारी एम नोबल बड़ी काम करने वाली है वह वा मद्रास की दोनों पत्रिकाओं के लिए प्रचार कार्य भी करेगी वह तुम्हें लिखेगी ऐसे कार्य धीरे धीरे किंतु तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे ऐसी पत्रिकाओं को अनुयायियों के छोटे से समुदाय द्वारा ही सहायता मिलती है एक ही समय में उनके अनेक कार्य करने की आशा नहीं करनी चाहिए उनको पुस्तकें खरीदनी पड़ती है इंग्लैंड का कार्य चलाने के लिए पैसा एकत्र करना पड़ता है यहाँ की पत्रिका के लिए ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं और फिर भारतीय पत्रिकाओं को खरीदना पड़ता है यह बहुत ज़्यादती है यह शिक्षा प्रचार की अपेक्षा व्यापार कार्य अधिक जान पड़ता है ऐसी स्थिति में तुम धीरज रखो फिर भी मुझे आशा है कि कुछ ग्राहक बन ही जाएंगे इसके अलावा मेरे जाने के बाद यहाँ लोगों के पास करने के लिए काम होना चाहिए नहीं तो सब किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा इसलिए धीरे धीरे यहाँ और अमेरिका में भी पत्रिका होना चाहिए भारतीय पत्रिकाओं की सहायता भारतवासियों को ही करनी चाहिए किसी पत्रिका के सब राष्ट्रों में समान भाव से अपनाए जाने के लिए सब राष्ट्रों के लेखकों को एक बड़ा भारी विभाग रखना पड़ेगा जिसके माने हैं प्रतिवर्ष एक लाख रुपए का खर्चे तुम्हें यह ना भूलना चाहिए कि मेरे कार्य अंतर्राष्ट्रीय है केवल भारतीय नहीं मेरा तथा अभेदानंद दोनों का स्वास्थ्य अच्छा है शुभाकंक्षी विवेकानंद श्री लाला बद्री को लिखित उनतालीस विक्टोरिया इस्ट्रीट लंदन २१ नवंबर अठारह सौ प्रिय लाला जी सात जनवरी तक मैं मद्रास पहुँचूँगा कुछ दिन समतल क्षेत्र में रहकर मेरी अल्मोड़ा जाने की इच्छा है मेरे साथ मेरे तीन अंग्रेज मित्र हैं उनमें दो सेवियर अल्मोड़ा में निवास करेंगे आपको शायद यह पता होगा कि वे मेरे शिष्य हैं एवं मेरे लिए हिमालय में वे एक मठ मनवाएंगे इसीलिए मैंने आपको एक उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए लिखा था हमारे लिए एक ऐसी पूरी पहाड़ी चाहिए जहाँ से हिम दृश्य दिखाई देता हो इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त स्थान निर्वाचित कर आश्रम निर्माण के लिए समय चाहिए इस बीच क्या आप मेरे मित्रों के रहने के लिए किराए पर एक छोटे से बंगले की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे उसमें तीन व्यक्तियों के रहने लायक स्थान होना आवश्यक है बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए इस समय छोटे से ही कार्य चल जाएगा मेरे मित्र वहां पर रहकर आश्रम के लिए उपयुक्त स्थान तथा मकान की तलाश करेंगे इस पत्र के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तर मिलने से पहले ही मैं भारत की ओर रवाना हो जाऊँगा मद्रास पहुँच मैं आपको तार से सूचित करूँगा आप सब लोगों को स्नेह तथा आशीर्वाद भौदी विवेकानंद तीन सौ बारह कुमारी मेरी तथा हैरियर हेल को लिखित उनतालीस विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन अट्ठाईस नवंबर अठारह सौ छियानवे प्रिय बहनों चाहे जिस कारण से भी हो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम चारों से ही मैं सबसे अधिक स्नेह करता हूँ एवं मुझे अत्यंत गर्व के साथ यह विश्वास है कि तुम चारों भी मुझसे वैसा ही स्नेह करती हो इसलिए भारत रवाना होने से पूर्व तुम लोगों को यह पत्र स्वयं ही आत्मप्रेरित होकर लिख रहा हूं लंदन में हमारे कार्य को ज़बरदस्त सफलता मिली है अंग्रेज लोग अमेरिकनों की तरह उतने अधिक सजीव नहीं हैं किंतु यदि कोई एक बार उनके हृदय को छू ले तो फिर सदा के लिए वे उनके गुलाम बन जाते हैं धीरे धीरे मैं उन पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ आश्चर्य है कि छः माह के अंदर ही सार्वजनिक भाषणों के अलावा भी मेरी कक्षा में 120 व्यक्ति नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं अंग्रेज लोग अत्यंत कार्यशील हैं अतः यहाँ के सभी लोग क्रियात्मक रूप से कुछ करना चाहते हैं कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर एवं श्री गुडविन कार्य करने के लिए मेरे साथ भारत रवाना हो रहे हैं और उसका व्यय भी वे स्वयं उठाएंगे यहाँ पर और भी बहुत से लोग इस प्रकार कार्य करने को प्रस्तुत हैं प्रतिष्ठित स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क में एक बार किसी भावना को प्रवेश करा देने पर उसे कार्य में परिणित करने के लिए वे अपना सब कुछ त्याग करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं और सबसे अधिक आनंदप्रद समाचार यह कोई साधारण बात नहीं यह है कि भारत में कार्य प्रारंभ करने के लिए हमें आर्थिक सहायता प्राप्त हो गई है एवं आगे चलकर और भी प्राप्त होगी अंग्रेज जाति के संबंध में मेरी धारणा पूर्णतः बदल चुकी है अब मुझे यह पता चल रहा है कि अनान्य जातियों के अपेक्षा प्रभु ने उन पर अधिक कृपा क्यों की है वे दृढ़ संकल्प तथा अत्यंत निष्ठावान हैं साथ ही उनमें हार्दिक सहानुभूति है बाहर उदासीनता का केवल एक आवरण रहता है उसको तोड़ देना है बस फिर तुम्हें अपनी पसंद का व्यक्ति मिल जाएगा इस समय कलकत्ता तथा हिमालय में मैं एक एक केंद्र स्थापित करने जा रहा हूँ प्राय 7000 फुट ऊंची एक समूची पहाड़ी पर हिमालय केंद्र स्थापित होगा वह पहाड़ी गर्मी की ऋतु में शीतल तथा जाड़े में ठंडी रहेगी कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर वहीं रहेंगे एवं यूरोपीय कार्यकर्ताओं का वह केंद्र होगा क्योंकि मैं उनको भारतीय रहन सहन अपनाने तथा निदाघ तप्त भारतीय समतल भूमि में बसने के लिए बाध्य कर मार डालना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि सैकड़ों की संख्या में हिंदू युवक प्रत्येक सभ्य देश में जाकर वेदांत का प्रचार करें और वहां से नर नारियों को एकत्र कर कार्य करने के लिए भारत भेजे यह आदान प्रदान बहुत ही उत्तम होगा केंद्रों में स्थापित कार्य में मैं जब जाप का ग्रंथ पुट नोट जाप का ग्रंथ बाइबल के प्राचीन व्यवस्था व्यवस्थान का अंश विशेष है इसमें एक कथा इस प्रकार है एक बार शैतान ईश्वर से मिलने गया ईश्वर ने उससे पूछा कि वह कहां से आ रहा है उत्तर में उसने कहा इस पृथ्वी के इधर उधर चक्कर लगाकर तथा उसके ऊपर नीचे घूमता हुआ मैं आ रहा हूँ यहाँ पर स्वामी जी ने इधर उधर घूमने के प्रसंग में प्रयासपूर्वक बाइबल की उस घटना को लक्ष्य कर उक्त वाक्य का प्रयोग किया है जाब का ग्रंथ में वर्णित उस व्यक्ति की तरह ऊपर नीचे चारों ओर घूमूंगा आज यहीं पर पत्र को समाप्त करना चाहता हूँ नहीं तो आज की डाक से रवाना ना हो सकेगा सभी ओर से मेरे कार्यों के लिए सुविधा मिलती जा रही है तदर्थ मैं अत्यंत सुखी हूँ एवं मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को भी मेरी तरह सुख का अनुभव होगा तुम्हें अनंत कल्याण तथा सुख शांति प्राप्त हो अनंत प्यार के साथ शुभाकांक्षी विवेकानंद पुनश्च धर्मपाल का क्या समाचार है वह क्या कर रहा है उससे भेंट होने पर मेरा स्नेह कहना विवेकानंद